समंता और बहादुर विक्रांत ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा तुम दोनों ये बताओ कि तुम लोगों के पास मर्डरर ने कोई क्लू छोड़ा या नहीं मतलब तुम लोगों की बॉडी पर कोई निशान या फोन में कोई खास फोटो या कुछ और कोई भी क्लू हो तो बताओ हम्म, नहीं सर मेरे पास तो कुछ नहीं है समन्ता ने जवाब दिया न तो बॉडी में कोई निशान है और ना ही फोन वगैरह में कुछ है मेरा फोन तो शुरू से ही पुलिस की कस्टडी में है आप लोग खुद ही चेक कर चुके हो उसमे कुछ नहीं है हम्म सर मेरे पास भी कुछ नहीं छोड़ा बहादुर ने भी समता की बातों से सहमति जताते हुए कहा फिर बहादुर ने आगे कहा सर अब तो कंफर्म हो गया कि मर्डरर हम नहीं है मतलब हम लोग निर्दोष हैं तो अब हम लोग फ्री हैं ना मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है और मेरी माँ भी काफी बूढ़ी हो गई है उसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है मुझे उसकी भी चिंता हो रही है कोई बात नहीं पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाने के बाद ही आप लोग घर जा सकते हैं प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ये कोई मामूली केस नहीं है बहुत बड़ा केस है सो तो प्लीज आप लोगों को थोड़ा वेट करने की जरूरत है अनुष्का ने बहादुर को समझाने की कोशिश की बहादुर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा लेकिन आप लोग भी तो समझने की कोशिश कीजिए इतना बड़ा केस हुआ है इस वजह से मेरी फैमिली को भी मेरी चिंता हो रही है मैं आप लोगो ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज मुझे घर जाने दीजिए जितनी जल्दी हो सके प्लीज अपना काम खत्म कीजिए अनुष्का कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से विक्रांत ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा एक मिनट तुम तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम हमसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे मैं ना ना नहीं तो तुरंत ही बहादुर के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया ओके विक्रांत ने फिर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा जब कातिल ने कैमरा का खून किया तो उसके पास वीडियो से भरी एक यूएस ड्राइव छोड़ दी थी तो अब तुम दोनों लोग वो वीडियो ध्यान ऐसी देख कर हमें बताओ कि उसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है बहादुर और समंता ने एक दूसरे की तरफ बड़ी अचरज से भरी निगाहों से देखा इसके साथ ही समंता ने एस्ट्रे में अपनी सिगरेट को मसलते हुए इसे बुझा दिया अगर तुम दोनों खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हो तो फिर कातिल तक पहुंचने में हमारी मदद करो विक्रांत ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा अगर वाकई में मर्डर प्रसाद ही कर रहा है तो फिर उसका कुछ और मोटिव भी है सिर्फ गलत लोगो को सजा देने के लिए उनका मर्डर कर देना पॉसिबल नहीं है कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ है ओह ओके विक्रांत की तेज आवाज सुनकर बहादुर थोड़ा डर उठा उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला तुरंत ही वो और समन्ता कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठ गए और फिर बड़े ध्यान से वीडियो को देखने लग गए थोड़ी देर तक वीडियो देखने के बाद ही समन्ता ने अपना तांत पीसते हुए कहा इस सला बहुत बड़ा कमीना था छी कितनी गंदी गंदी क्लिप बनाई है इसने समता की बात सुनकर विक्रांत का ध्यान फिर से मर्डर द्वारा छोड़े गए क्लू आरोप चला गया अब तक उसे द्वारा छोड़े गए लगभग सभी क्लू का मतलब समझ में आ चुका था यूएस बी ड्राइव क्रॉस का साइन फोटो और जिन चीजों का मतलब समझ में, मतलब में नहीं आया था वो दो चीजें थी पहला तो सीफ्यूरो पांच पांच कतिल ने ना तो समता का खून किया था और न ही बहादुर का और न ही इन लोगों के पास कोई क्लू छोड़े थे ऐसे में उसे आश्चर्य हो रहा था की और वो जो एक आर्टिस्ट था जिसको मर्डरर ने आग में जला के मारा था उसका क्या कातिल ने उसके पास कोई क्लू क्यों नहीं छोड़ा कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ ही क्लू भी आग में जल गया या फिर कहीं ऐसा तो नहीं के उसका जलना महज एक इतफाक था कहीं ये कौशिक रमन झूठ तो नहीं बोल रहा सच में प्रसाद मर्डर कर सकता है क्या और प्रसाद ने इतने लोगों का मर्डर किया क्यों वो भी इतने अजीब तरीके से विक्रांत के दिमाग में हजार तरह की चीजें चल रही थी और उन हजार चीजों के साथ ही हजार तरह के सवाल भी मन में उठ रहे थे इन सवालों का कोई जवाब विक्रांत को नहीं सूझ रहा था लेकिन अगर इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है तो फिर इन सभी सवालों के जवाब उसे ढूंढ कर लाने होंगे फिलहाल विक्रांत इसमें बेबस नजर आ रहा था विक्रांत अपनी इस उलझन को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था की अचानक ऐसी उसके पास एक फोन आया ये फोन उसके पास फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ ऐसी आया हुआ था फोरेंसिक टीम की तरफ से मैसेज आया कि उन्हें एक नया एविडेंस मिला है नया एविडेंस ये था कि जितने क्रू मेंबर्स मारे गए हैं उन सभी की ड्रिंक्स में और उनको पीने के लिए दिए जाने वाले पानी में कोई नशीली दवा मिली हुई थी और ये वही नशीली दवा थी जो समता और बहादुर के ड्रिंक में भी मिली हुई थी इसका मतलब साफ है कतल ने मर्डर को अंजाम देने की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी उसने बड़ी चलाकी से और बहुत प्लानिंग के साथ इस सीरियल मर्डर को अंजाम दिया था रात बिल्कुल अंधेरी थी फिर भी समंदर का नीला पानी अपनी खूबसूरती से सबका मन मोहने में कामयाब हो रहा था लेकिन पुलिस वालों को समंदर की इस खूबसूरती से कुछ खास मतलब नहीं था वो लोग अभी भी लगातार काम में जुटे हुए थे विक्रांत अपने टेम्परे ऑफिस के भीतर रखे हुए सोफे पर बैठा हुआ था और इस वक्त वो केस को एक सिरे से समझने की कोशिश कर रहा था इस वक्त उसके हाथ में कुछ सफेद पेपर पड़े हुए थे जिसमे कौशिक का बयान लिखा हुआ था विक्रांत बड़े ध्यान से कौशिक का पूरा बयान पढ़ते हुए घटनाक्रम को उसके चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा था कौशिक ने पुलिस को बताया था कि जिस दिन ये घटना हुई उस रात को उसे जल्दी नींद आ गई थी वो अपने टेंट में सो रहा था फिर नींद में ही उसे कुछ होने का एहसास होगा जब उसकी आंख खुली तो फिर उसने देखा की कोई आदमी उसे चाकू मार रहा है लेकिन ताजुब की बात ये थी की चाकू लगने के बाद भी कौशिक को दर्द का तनेक भी एहसास नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी अपने पेट में चाकू लगने से वो काफी घबरा उठा और फिर अपनी जान बचाकर कर वो तेजी से वहाँ से भागा उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कातिल को पीछे धकेला और फिर टेंट से निकल कर भागने लगा इस वक्त भी उसे दर्द का एहसास नहीं था लेकिन चाकू लगने से वो काफी घबराया हुआ था वो बेतहाशा भागने लगा बेशक उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था लेकिन अब तक उसके शरीर ऐसी काफी खून बह चुका था जिससे थोड़ी ही देर में उसकी भागने की रफ्तार कम होती चली गई और बहुत जल्द ही वो लस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा गिरने के महज दस सेकंड बाद ही में चाकू लिए हुए उसके पास पहुंच गया। कौशिक अपनी जान बचाने के लिए दोबारा खड़े होने की कोशिश करने लगा लेकिन अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर कातिल ने उसका कॉलर पकड़ उसके पेट में एक के बाद एक कई बार चाकू घूम डाला कौशिक का पूरा कपड़ा खून ऐसी सन उठा था उसके शरीर में अनेकों घाव हो उठे थे और फिर कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें ही बंद हो उठी उसके बाद क्या हुआ कैसे वो अस्पताल पहुंचा कैसे अभी तक वो जिंदा है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था